भगवान हम भी मिट जाते कोई जख्म में तमन्ना बनकर काश आती न तेरी याद मसीहा बनकर हम भी मिट जाते दिल की हर आग बुझाने को तेरी याद आई कभी कतरा कभी शबनम कभी दरिया बनकर हम भी मिट जाते रास्ता भूल गई याद किसी की वरना हम गरीबों के घर आती न उजाला बनकर हम भी मिट जाते कोई जख्म तमन्ना बनकर काश आती न तेरी याद मसीहा बनकर जब चले दशत की जानेब तो ये देखा हमने सामने याद खड़ी थी लैला बनकर हम भी मिट जाते कोई जख्म तमन्ना बनकर काश आती न तेरी याद मसीहा बनकर हम भी मिट जाते ध्यान मनुष्यों में और बुद्धों में बस इतना सा ही भेद है याद का जिसे याद आ गई वह बुद्ध हो गया जिसे याद ना आई वो नाम मात्र को ही मनुष्य होता है मनुष्य भी नहीं हो पाता कोई और भेद नहीं है कोई मौलिक भेद नहीं है कोई गुणात्मक भेद नहीं है कुछ ऐसा नहीं है कि बुद्ध पुरुष आकाश से उतरते और हम कीचड़ से पैदा होते हम भी कीचड़ से पैदा होते हैं वे भी कीचड़ से पैदा होते हैं कीचड़ से ही कमल पैदा होते हैं लेकिन थोड़ा सा भेद है और थोड़ा सा भेद बड़ा भेद बन जाता है इतना ही भेद है कि किसी को याद आ जाती है परमात्मा की और किसी को याद नहीं आती कोई सोया ही चला जाता है सपनों में ही खोया रहता है मूर्छा के नए नए आयोजन करता रहता है हमारी तथाकथित जीवन व्यवस्था जिसको हम सुख सुविधाएं कहते हैं सिवाय मूर्छा को बनाए रखने के उपकरणों से और कुछ ज्यादा नहीं नींद न टूटे नींद बनी रहे ठीक होगी सैया सुखद होगा वातावरण सुख होगा सुविधा होगी नींद का टूटना मुश्किल होगा तुमने देखा नींद टूट जाती है अगर कोई दुख स्वप्न देखे जैसे कि तुम्हें कोई पहाड़ से गिरा दे स्वप्न में और तुम गिरे जा रहे हो अतल खड्ड की तरफ जहां की चकनाचूर हो जाओगे अब टूटे अब टूटे अब टकराए अब टकराए कैसे सोए रहोगे नींद टूट जाएगी कोई सिंह हमला कर दे सपने में छाती पे सवार हो जाए पंजे से चीरने लगे छाती को सोसक होगी मुश्किल हो जाएगा सोना सोने के लिए सुखद सपने चाहिए और जिसको हम जीवन कहते हैं वो कुछ और नहीं सुखद सपनों को देखने का आयोजन और जिनको हम सफल कहते हैं वे वे लोग हैं जो सुखद सपने देखने में निष्णात हो गए कुशल हो गए असफल हम उनको कहते हैं जो सुखद सपने नहीं देख पाते जीवन के अंतिम गणित में बड़ी और बात है सफल वह है जिसका सपना टूट जाए असफल वह है जिसका सपना मजबूत होता चला जाए और हमारा जीवन तो बस नींद की दवाएं जुटाने के काम आता है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 उसके लिए कुछ भेद नहीं गरीब और अमीर का लेकिन अमीर ने मजबूत द्वार बना रखे उन पर ताले जड़ दिए पहरे बिठा रखे परमात्मा प्रवेश भी करना चाहे तो प्रवेश नहीं कर पाएगा मत कहो ये कि रास्ता भूल गई याद किसी की वरना हम गरीबों के घर ना आती उजाला बनकर तुम्हारे द्वार खुले हों तो याद अभी आ जाए तत्ण आ जाए द्वार खुले हों तो सूरज ये थोड़ी देखता है कि महल है कि झोंपड़ा है उसकी किरणें नाचती भीतर चली आती सूरज भेद थोड़ी करता है महलों में और झोंपड़ों में सच तो यह है कि झोपड़ों में ज्यादा आसानी से चला आता महलों में मुश्किल हो जाती महलों में कहां सूरत की बिसात कहां सूरज प्रवेश पा सकेगा इतने द्वार दरवाजे इतना पहरा इतनी संगीन है सूरज की नाजुक किरणें कैसे प्रवेश पा सकेंगी नहीं तुम गरीब नहीं हो अगर उसकी याद आ गई उसकी याद आ गई तो तुम धनी हो उसकी याद आ गई तो ही तुम समृद्ध हो गरीबों को ही उसकी याद नहीं आती लेकिन जिनके पास धन है उनको हम धनी समझते हैं धन होने से कोई धनी नहीं होता आत्मवान होने से कोई धनी होता है क्योंकि धन ध्यान का दूसरा नाम है धन भीतर है बाहर नहीं उसकी याद आए तो तुम धनी हो जाते उसकी याद ना आए तो तुम गरीब हो इस जगत में जिनके पास सब कुछ है और परमात्मा की याद नहीं उनसे ज्यादा दीन और दरिद्र कोई भी नहीं उनका सब पड़ा रह जाएगा उन्होंने जिंदगी ही गवा दी कूड़े कचरे में गवा दी वो नाहखी समुद्र के तट पर कंकड़ पत्थर बीनते रहे और जिंदगी हाथ से बहती चली गई जिंदगी जो कि हीरे बन सकती थी कंकड़ पत्थरों में लुट गई गरीब नहीं हो ध्यानेश तुम्हें मैंने ध्यानेश नाम दिया उससे बड़ा कोई और धनी नहीं होता ध्यान आ जाए बस धन के द्वार खुल गए धन की परिभाषा यही है जिससे मृत्यु न छीन पाए वही धन जिससे मृत्यु छीन ले वो क्या खाक धन सिर्फ सपना है रेत के घर हैं कागज की नावें हैं ताश के पत्तों के बनाए गए महल हवा का जरा सा झोंखा और गिर जाएंगे मगर यह बात सच है उसकी याद ना आए तो हम क्या हैं सिवाय एक जख्म तमन्ना एक घाव एक पीड़ा एक रुदन उसकी याद ना आए तो हम क्या हैं सिवाय आंसुओं के उसकी याद आए तो आंसू ही मोती हो जाते उसकी याद ना आए तो आंसू पानी उसकी याद आए तो आंसू मोती उसकी याद का जादू इस जगत में सबसे बड़ा जादू जिसको उसकी याद ने छू लिया उसकी मिट्टी भी सोना हो जाती और जिसे उसकी याद ने नहीं छुआ उसके हाथ में सोना भी मिट्टी है हम भी मिट जाते कोई जख्मे तमन्ना बनकर काश आती न तेरी याद मसीहा बन कर ये सच है यह सत प्रतिशत सच है साधारण आदमी की जिंदगी और क्या है एक नासूर जिससे मवाद रिश्ती छिपाओ लाख उघड़ उगर उघड़ आती यहां से ढांको तो वहां से उघड़ आती इधर से दबाओ तो उधर से बहने लगती एक बीमारी मिटाओ तो दूसरी प्रकट हो जाती साधारण आदमी है क्या एक विक्षिप्तता एक पागलपन मगर चूंकि और सारे लोग भी हम जैसे ही पागल हमें पता नहीं चलता पागलों की भीड़ में हम बिल्कुल ठीक मालूम होते एक पागलखाने में नया डॉक्टर आया पागलों ने बड़ा उत्सव मनाया नए डॉक्टर को गले लगे बड़े गीत गाए फूल मालाएं पहनाई फूल बरसाए पुराना डॉक्टर बड़ा हैरान हुआ वो विदा ले रहा था समारोह दोनों का था पुराने की विदाई थी नए का स्वागत था लेकिन पुराने को ना तो मालाएं पहनाई उन्होंने न पुराने की कोई फिक्र की उसकी उपेक्षा कर दी बिल्कुल पुराने डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं तीस साल तुम्हारी सेवा किया मुझे धन्यवाद भी नहीं और यह आदमी को तो तुम अभी जानते भी नहीं नया नया आया है इसका तुम इतना स्वागत कर रहे हो बात क्या है पागल हंसने लगे उन्होंने कहा कि यह आदमी बिल्कुल हम जैसा मालूम होता तुम एक अजनबी थे तुम्हारा हमसे कभी तालमेल ना बना तुम ऊट पटांग बातें करते थे सारा पागलखाना जानता है कि तुम पागल थे ये आदमी समझदार इसके हर ढंग में समझ का लक्षण जब ये अंदर प्रविष्ट हुआ तभी हम पहचान गए तत्व पहचान गए अरे समझदार छिपा सकता अपनी समझ को जैसे अंधेरे में दिया जले तो किसी को भी दिखाई पड़ जाए इसने सिगरेट जलाई और कान में लगा के पीने लगा तभी हम पहचान गए ये है अपना आदमी जिसकी जरूरत थी क्या पहुंची हुई सूझ पागलों को तो पागल लगेगा अपने जैसा पागलों को तो पागल के साथ तालमेल लगेगा स्वस्थ व्यक्ति पागलों को जचेगा नहीं रुचेगा नहीं यहां सब बीमार हैं इन बीमारों की बस्ती में स्वस्थ होना खतरे से खाली नहीं इन बीमारों की बस्ती में प्रभु का स्मरण जोखम का काम सूफी फकीर तो कहते हैं चुपचाप करना स्मरण कि किसी को कानो कान खबर ना हो नहीं तो तुम झंझट में पड़ोगे मगर ये मामला कुछ ऐसा है कि तुम लाख छिपाओ ये छिपता नहीं ये छिपाया जा नहीं सकता छिपाने की जितनी कोशिश करोगे को उतना ही प्रकट हो जाएगा क्योंकि परमात्मा की याद एक ऐसी मस्ती ले आती है जब वसंत आएगा तो फूल खेलेंगे क्या करेंगी कलियां खुल पड़ेंगी चटक जाएंगी गंध बिखर जाएगी लाख रोकना चाहे तो रोक ना सकेंगी और जब वर्षा आएगी तो मेघ बरसेंगे मोर नाचेंगे ये सब होगा ही जब आम पकने के करीब होंगे अमराई फूलेगी तो कोयल कूकेगी लाख रोकना चाहे सुनते हो दूर कोयल की आवाज लाख रोकना चाहे नहीं रुक सकती जब परमात्मा तुम्हारे भीतर याद बन के उतरेगा तो तुम्हारे पैरों में नाच आ जाएगा तुम्हारे ओंठों पर गीत आ जाएंगे तुम्हारी आंखों में ज्योति आ जाएगी तुम उठोगे और ढंग से बैठोगे और ढंग से तुम्हारी आंखों में एक मादकता आ जाएगी एक नशा आ जाएगा एक मस्ती आ जाएगी उसके बिना तो जिंदगी अंधूरी है उसके बिना तो जिंदगी अंधेरी है तो ये सच है हम भी मिट जाते कोई जख्म तमन्ना बनकर कास आती न तेरी याद मसीहा बनकर दिल की हर आग बुझाने को तेरी याद आई कभी कतरा कभी सबनम कभी दरिया बनकर बहुत रूपों में उसकी याद आती बस एक दफा आ जाए तो हर रूप में पहचानी जाने लगती है। एक दफा समझने की बात है एक बार पहचान हो जाए तो फूल में भी तुम उसी की मुस्कुराहट पाओगे और सुबह ओस की बूंद में भी उसी की चमक और सांझ जब तारे आकाश में फैलने लगेंगे तो उसी का आंचल सूर्यास्त में भी तुम उसी को देखोगे उसी का रंग बिखरा हुआ पाओगे बदलियों पर लोगों की आंखों में झांकोगे तो उसी की गहराई पशु पक्षियों में उसी का निर्दोष भाव उससे एक बार पहचान भर हो जाए उसकी याद भर आ जाए कि पत्थर पत्थर पे तुम्हें रिचाएं खुदी हुई मिलेंगी फिर तुम वेदों में नहीं जाओगे वेदों में क्या जाने की जरूरत रह जाती सड़ी गली किताबों में किसकी फिक्र रह जाती चारों तरफ जिंदा किताब मौजूद है परमात्मा की सृष्टि उसकी किताब है उसका वेद है और सब वेद तो आदमी के रचे हुए लाख तुम कहो कि अपौर से लाख हिंदू कहें कि परमात्मा ने स्वयं वेद रचे बात कुछ जिस्ती नहीं क्योंकि वेदों में ऐसी बातें भरी पड़ी जो परमात्मा के ओठों से निकल ही नहीं सकती जिनको परमात्मा के ओठों से निकलवाने के लिए परमात्मा से बड़ी कवायत करवानी पड़ेगी बड़ा शीर्षासन करवाना पड़ेगा अब परमात्मा ये प्रार्थना करेगा किससे प्रार्थना करेगा पहली तो बात सारा वेद प्रार्थनाओं से भरा हुआ है परमात्मा लिख रहा है तो प्रार्थना किससे करेगा कोई पूछे अब प्रार्थना तो वही कर सकता है जो परमात्मा नहीं परमात्मा अपने ही प्रार्थना कर रहा है अपने से ही प्रार्थना कर रहा है प्रयोजन क्या है जो उसे करना हो करे इतना शोरगुल क्या मचाना और प्रार्थना भी क्या छोटी मोटी क्या टुच्ची कि अगर वेद को छांटने जाओ तो निन्यानबे प्रतिशत कचरा पाओगे कचरा ऐसा कि आदमी भी लिखने में शरमाए तुम भी अगर लिखने बैठो आज तो तुमको भी लगे कि यह लिखने योग्य है कि हे परमात्मा मेरे गऊ के थनों में दूध बढ़ जाए ये भी कोई प्रार्थना हुई तुमको तो भी थोड़ा सोच विचार होगा कि ये भी क्या काम परमात्मा को सौंप रहे हैं इसके लिए तो वेटनरी डॉक्टर ही काम कर देगा परमात्मा कोई पशु चिकित्सक है और इतना ही नहीं कि मेरे गाय के थनों में दूध बढ़ जाए मेरे दुश्मन की गाय के थनों का दूध सूख जाए ये भी उसमें जुड़ा है मेरे खेत में ज्यादा वर्षा हो और पड़ोसी के खेत में वर्षा बिल्कुल ना हो यह बातें परमात्मा लिखेगा लेकिन सारे धर्म ग्रंथ इसी तरह की बकवास से भरे हुए हैं और हर एक धर्म का दावा है कि ये ईश्वर ने स्वयं लिखी है बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं ईश्वर की तो सिर्फ एक ही किताब है वो लिखी हुई किताब नहीं वो फूलों में है पत्तों में है पहाड़ों में है पत्थरों में है नदियों में लोगों की आंखों में इस जीवन में है ये जीवन उसकी किताब है यही उसका एकमात्र वेद कुरान है यही उसका गीत है यही उसकी श्रीमद भगवत गीता है पहचान उसकी आनी शुरू हो जाए और दिल की हर आग बुझ जाएगी दिल की आग ही क्या है हम इतने जले क्यों जा रहे हैं? हम इतने बेचैन क्यों हैं? हम इसलिए बेचैन हैं कि जो हमारा है उसी से छूट गए जो अपना है उसी से टूट गए जैसे कोई वृक्ष को जमीन से उखाड़ ले और उसकी जड़ें जमीन से छूट जाएं, तकलीफ ना होगी पीड़ा ना होगी वृक्ष को पत्ते कुमलाने लगेंगे फूल मुरझाने लगेंगे कलियां फिर फूल ना बनेंगी पत्ते गिरने लगेंगे बेमौसम मौत आ गई जड़ें तो जमीन मांगती आदमी के प्राण भी परमात्मा मांगते हैं परमात्मा आदमी की भूमिका है उसकी भूमि है उसके बिना आदमी सूख जाता है निर्वीर हो जाता है निस्तेज हो जाता है वही उसकी शक्ति है वही उसकी ऊर्जा है दिल की हर आग बुझाने को तेरी याद आई कभी कतरा कभी शबनम कभी दरिया बनकर बहुत रूप में आती है उसकी याद एक बार पहचान भर आ जाए फिर सब जगह उसकी पहचान होने लगती पहली पहचान ही कठिन बस पहला स्मरण ही कठिन फिर से सब सुगम हो जाता है जब चले दस्त की जानेब तो ये देखा हमने सामने खड़ी थी सामने याद खड़ी थी तेरी लैला बनकर हम भी मिट जाते कोई जख्म तमन्ना बनकर कास आती न तेरी याद मसीहा बनकर दुनिया में परमात्मा को दो ढंग से सोचा गया है एक तो पुरुष की तरह जैसा कि भारत के भक्तों ने किया कि परमात्मा कृष्ण है और से सब जो भक्त हैं वो उसकी सखियां हैं गोपियां हैं ये एक ढंग है परमात्मा को स्मरण करने का सूफियों ने इस ठीक उल्टा किया उन्होंने परमात्मा को लैला माना वो स्त्री वो प्रीतमान और सब मजनू सूफियों की बात भी बड़ी प्यारी है। जो रुज जाए चुन लेना सिद्धांतिक झगड़ों में मत पड़ना कुछ लोग सैद्धांतिक झगड़ों में पड़ जाते हैं। समय गंवाते इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि परमात्मा प्रीतम है या प्रीतमा ये भाषा का भेद है तुम्हें जो रुचे तुम्हें जो प्रीति कर लगे दोनों रास्तों से उपलब्धि हो गई है अगर परमात्मा प्रीतमा है तो मजनू बनने की हिम्मत रखना जरा महंगा काम है मजनू बनना आसान नहीं सच तो यह है मजनू बनना ज्यादा कठिन बजाय राधा बनने के मजनू तो दीवानापन मजनू तो आखिरी ऊंचाई है प्रेम के पागलपन की मजनू को सब जगह लैला दिखाई पड़ती थी सारा जगत लैला में हो गया था तुम ये ध्यान रखना कि लैला मजनू की कहानी सूफियों की कहानी है वो कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है लोगों ने उसको साधारण प्रेम कथा समझ के बड़ी गलती की एक अद्भुत काव्य है और उसके भीतर अद्भुत राज पे अगर मजनू बनने की हिम्मत हो अगर सब कुछ लुटा देने की हिम्मत हो तो परमात्मा को लैला मान के चल पड़ना असली बात मिटने की है अगर तुम मिट जाओ मजनू बनकर तो उसे पालोगे तुम मिटो तो उसे पालो लेकिन हो सकता है तुम्हें मजनू बनने की बात जमे नहीं तुम्हें मीरा बनने की बात जमे वो भी मिटने का ढंग है कहते हैं मीरा जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में एक मंदिर था कृष्ण का सबसे बड़ा मंदिर उसका पुजारी स्त्रियों को नहीं देखता था एक से एक मूर्खताएं दुनिया में चलती हैं स्त्रियों में परमात्मा देखो ये तो समझ में आता है मगर स्त्रियों को ही न देखो ये चित्त दशा तो रुगण मगर उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी क्योंकि हम इस तरह के लोगों को बड़ा आदर देते हैं पागलों की दुनिया में इस तरह के पागल खूब जचते हैं खूब रुचते हैं हमारे गणित में बैठ जाते हमारे तनाजू पर तुल जाते हम कहते हैं वाह वाह है त्याग यह है तपश्चर्या उस मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था क्योंकि कहीं पुजारी की भूल से नजर पड़ जाए पुजारी का कहीं ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए खूब कच्चा ब्रह्मचरी रहा होगा इससे भी कच्चा ब्रह्मचरी देखा कहीं स्त्री देखने से नष्ट हो जाए गजब के ब्रह्मचारी थे तो स्त्रियों को तो प्रवेश निषेध था स्त्रियां बाहरी मंदिर के द्वार पर से ही नमस्कार करके लौट जाती थी और वहां स्त्री भीतर ना आए जब मीरा पहुंची तो मीरा तो अपना एक बजाती हुई नाचती हुई पहुंची ऐसी तो कोई स्त्री कभी पहुंची ही नहीं। उसका एक उसका नृत्य उसका सौंदर्य उसकी अपूर्व भावदशा उसकी समाधि भूमिका पहरेदार तो भूल ही गए भीड़ लग गई वहां वो तो तल्लीन हो गए उसके साथ वो नाचते नाचते मंदिर में प्रविष्ट हो गई ये तो पहरेदारों को बाद में एकदम होश आया कि ये क्या हुआ स्त्री अंदर चली गई मगर तब तक, तक तो बहुत देर हो गई थी पुजारी पूजा कर रहा था उसने मीरा को देख के उसके हाथ से तो थाली छूट गई पूजा की थाल गिर पड़ा जमीन पर उसके तो जीवन भर की साधना खंडित हो गई उसके तो क्रोध का अंत ना रहा ये तथाकथित ब्रह्मचारी महाक्रोधी होते ये सब दुर्वासा के ही रूप है, एकदम भनभना गया उसने कहा कि ए स्त्री तू यहां कैसे प्रविष्ट हुई शर्म नहीं आती तुझे पता नहीं मीरा तो मस्ती में थी उसने कहा ये बातें पीछे हो लेंगी अभी जरा नाच लू कृष्ण के आसपास मगर पुजारी ने कहा नाच इत्यादि बाद में पहले इसका जवाब चाहिए कि तू यहां प्रविष्ट कैसे हुई तुझे पता नहीं मीरा ने कहा तुम पूछते हो तो मैं तुमसे तुम कहती हूं मुझे आश्चर्य होता है तुम तीस साल से कृष्ण की पूजा कर रहे हो अभी तक तुम्हारा पुरुष भाव नहीं गया क्योंकि कृष्ण की पूजा का वो तो प्राथमिक चरण है कि हम सब स्त्रियां हैं और कृष्ण पुरुष हैं ये तो कृष्ण भक्ति का आधार है तुम अपने को पुरुष समझते हो तो तुम्हारा कृष्ण से क्या नाता बनेगा और अगर तुम भी स्त्री मैं भी स्त्री तो झगड़ा क्या मैं भी सखी तुम भी सखी आओ दोनों सठिया मिलके नाचें। नाचे। पुजारी के ऊपर तो जैसे हजारों घड़े ठंडा पानी किसी ने गिरा दिया हो जैसे नींद टूटी चौंका बात तो सच थी ये तो कृष्ण भक्ति का आधार स्तंभ है कि सिवाय कृष्ण के और कोई पुरुष नहीं जैसे सूफियों का है कि सिवाय परमात्मा के और कोई लैला नहीं और कोई स्त्री नहीं बाकी सब पुरुष है मगर दोनों का राज एक ही है कुंजी एक ही है चाहे लैला बनो चाहे मजनू बनो दोनों में से कुछ भी बन जाओ मिट जाओगे यह मिटने का ढंग है एक ढंग वह एक ढंग यह पूर्व से प्रवेश करो कि पश्चिम से इस द्वार से कि उस द्वार से बस मिटने की कला आ जाए तुम जिस क्षण मिट जाओगे उसी क्षण परमात्मा तुम में प्रविष्ट हो जाता है। ध्यान मिटो पूरी तरह मिटो अभी जो याद ही याद है, अभी सिर्फ स्मरण ही स्मरण वो तुम्हारा अस्तित्व भी हो सकता है फिर याद भी नहीं करना पड़ता कबीर ने कहा पहले मैं याद करता था पुकारता फिरता था हरी हरी की रट लगा रखता था बहुत याद किया बहुत याद किया बहुत खोजा अब हालत बिल्कुल बदल गई अब मैं तो याद करते ही नहीं क्योंकि याद भूलती नहीं तो याद क्या करना याद करें वो जिन्होंने बुलाया हो कभी याद भूलती नहीं तो याद क्या करना इसलिए अब याद तो करते ही नहीं क्योंकि याद भूलती नहीं याद करें वो जिन्होंने भूला आओ कभी अब तो हालत बदल गई है अब तो वो मेरे पीछे पीछे घूमता है कहत कबीर कबीर कहां जा रहे भाई जहां मैं जाता हूं मेरे पीछे पीछे डोलता है ये पराकाष्ठा है भक्ति की जब परमात्मा तुम्हें याद करता है कबीर ने कहा हरि मेरा सुमिरण करें अब मैं तो मिटी गया अब तो वही याद करते हैं अब तो मैं याद करने को भी ना बचा ध्यान की शुरुआत होती है परमात्मा के स्मरण से और पूर्णता होती है विसर्जन से सब विसर्जित हो जाता है। जिस दिन सब विसर्जित हो जाए उस दिन जीवन की सबसे बड़ी धन्यता है, वही मुक्ति है निर्वाण एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा डॉक्टर से बोला डॉक्टर साहब रात में जैसे ही पलंग पे सोने जाता हूं खुजली शुरू हो जाती रात देर तक ऐसा चलता रहता है डॉक्टर ने कहा ठीक है ये गोलियां रात को सोते समय खा लिया करना मरीज ने पूछा ये गोलियां कौन सी है डॉक्टर साहेब डॉक्टर ने कहा नींद की मरीज ने कहा पर मुझे तो खुजली की शिकायत है डॉक्टर ने कहा भाई जब नींदी लग जाएगी तो खुजली कहां से होगी जिसको तुम अभी जीवन समझ रहे हो वो अगर तुम गौर से देखने की कोशिश करोगे तो सब परमात्मा को बुलाने का उपाय है याद करने का नहीं बुलाने का धन में पद में प्रतिष्ठा में ये सब नींद की गोलियां हैं ये सब सामक दवाएं जो धन की दौड़ में है उसको ध्यान की कहां फुर्सत याद भी नहीं आती वो कहता पहले धन तो कमा लो फिर फुर्सत से कभी कर लेंगे याद ऐसी जल्दी भी क्या है और इस देश में तो और भी मजा है इस देश में तो हमने धारणा बना रखी है कि एक ही जन्म नहीं जन्म जन्म So, वैसे हम आलसी थे इस पृथ्वी पर हमसे ज्यादा आलसी कोई भी नहीं इस धारणा ने हमारे आलस्य को और सुगमता दे दी इसे तुम समझना पश्चिम में जो आलस्य नहीं है उसका कुल कारण इतना है कि पश्चिम में एक ही जीवन की धारणा है टालने का उपाय नहीं स्थगित करने की संभावना नहीं एक ही जीवन है जो करना हो कर लो धन तो धन पद तो पद ध्यान तो ध्यान प्रार्थना तो प्रार्थना जो भी करना हो कर लो दोबारा अवसर नहीं है मगर हमें क्या जल्दी पड़ी इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में देख लेंगे अगले में नहीं तो और अगले में देख लेंगे ऐसे जन्म तो मिलते ही रहे मिलते ही रहेंगे अनंतकाल पड़ा हुआ है अनंत काल ने हमें बड़ी सुस्ती दे दी अद्भुत आलस्य दे दिया है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सी धारणा सच है मैं ये कह रहा हूं किस धारणा का क्या परिणाम हुआ है पश्चिम में जो त्वरा है गति है तेजी है प्रत्येक काम को कुशलता से और पूर्णता से करने का जो एक गहन भाव है वो पूरब में नहीं है यहां हर आदमी टालने की कोशिश में लगा है यहां फाइले दफ्तर में एक टेबल से दूसरी टेबल पर सरकती रहती अब ये कोई जल्दी भी क्या है जन्मों जन्मों का काम है होता रहेगा अनंत काल पड़ा हुआ है चौरासी करोड़ यौन में से तुम हो आए हो अभी तक तुमने प्रभु का स्मरण नहीं किया गजब की नींद है चौरासी करोड़ योनियों में भटके मगर प्रभु का स्मरण नहीं किया और अभी भी अगर तुमसे कोई कहे स्मरण करो तुम कहते करेंगे भाई करेंगे जरा बेटे की शादी हो जाए बेटी की शादी हो जाए जरा नाती पोते बड़े हो जाएं, जरा अभी घरग्रस्ती कच्ची है पक्की हो जाए जरा दुकान अभी अभी खोली चल तो पड़े बुढ़ापे में कर लेंगे आखिरी वक्त कर लेंगे और नहीं हुआ इस समय में तो अगले समय में हो जाएगा मुल्ला नसरुद्दीन से एक मुसलमान फकीर ने पूछा कि नसरुद्दीन तुम्हें तो हिंदुस्तान में रहते बहुत समय हो गया तुम्हारा क्या ख्याल है पुनर्जन्म के संबंध में क्योंकि हम मुसलमान तो पुनर्जन्म मानते नहीं मगर तुम तो हिंदुओं के बीच ही रहे बड़े हुए तुम्हारा क्या ख्याल है नसरुद्दीन ने कहा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत ऐसा है गुरुदेव कि जैसे आप मर जाएं और आपकी कब्र पर एक गुलाब का फूल खिले फिर एक गाय आए और गुलाब के फूल को चर ले और फिर गाय गोबर करे और मैं सुबह सुबह घूमने निकलूं और गोबर का ढेर लगा देख के मैं कहूं गुरुदेव आप बिल्कुल बदले नहीं यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है कि कुछ बदलता नहीं आप बिल्कुल वही के वही गुरुदेव शुद्ध गोबर जैसे पहले थे वैसे आप इस जन्म में भी तुम ऐसी गुजार दोगे ना मालूम कितने जन्म गुजार दिए गुजारने की तुम्हारी आदत हो गई स्थगित करने की तुम्हारी आदत हो गई स्थगन की इस आदत से जागो कल्प मत छोड़ो कल्प जिसने छोड़ा उसने सदा के लिए छोड़ा याद रखना वो बेईमानी कर रहा है अपने साथ अस्तित्व के साथ याद करनी है परमात्मा की द्वार दरवाजे खोलो अभी आने दो याद यही क्षण उसके स्मरण का क्षण है और उसकी याद कभी भी आने को तैयार है वो द्वार पर दस्तक दे रहा है मगर तुम सुनो तब तुम तो कान बंद किए पड़े हो तुम तो नींद की दवाओं पर दवाएं लिए चले जा रहे हो तुम तो शराब में दुत पड़े हो तुम तो ऐसी पिए हो और तरह तरह की शराबें हैं ख्याल रखना वो अंगूर से जो ढलती है वही एकमात्र शराब नहीं है वो तो कुछ खास शराब है ही नहीं अंगूर से ढली शराब जो पी लेता है वो हो सकता है रात भर नशे में रह सुबह हो उसमें आ जाता है मगर यहां बड़ी गहरी शराबें जिसको राजनीति का नशा चढ़ा है ये कोई एक दिन रात में नहीं उतरता जिंदगी बीत जाती उतरता ही नहीं ये भागदौड़ ऐसी है कि चलती जाती चलती जाती ये पद मिल गया तो और पद मिलना चाहिए वो पद मिल गया तो और आगे का मिलना चाहिए जो मिल गया उसको बचाना है कहीं वो छूट ना जाए और आगे कुछ हो उसे पाना है पद की जो दौड़ में लगा है उसका नशा उतरता ही नहीं धन की जो दौड़ में लगा है उसका नशा कैसे उतरेगा कितना ही धन हो कोई अंत नहीं आता उस दौड़ का ये नशे ज्यादा गहरे लोग शराब का तो बहुत विरोध करते और अक्सर यही राजनेता विरोध करते जो पद की शराब पिए बैठे और तुमने सुना हमारे पास सब ही हैं पुराने पद मद धन मद हमने क्यों मद सब शब्द का उपयोग किया इनके साथ इसलिए कि इस सब शराबे हैं और ऐसा डुबाती कि लाख कोई चेता है तुम कहते जरा ठहरो एक बार प्रधानमंत्री तो हो लेने तो फिर कर लेंगे सब फिर परमात्माओं को भी खोज लेंगे बड़ा मजा ऐसा है कि जब तुम्हें व्यर्थ की दौड़ सवार होती है तो तुम अभी करना चाहते हो आज करना चाहते हो और सार्थक को तुम हमेशा कल पे टाल देते हो और कल कभी आता नहीं कल कभी आया ही नहीं आज ही जागो आज ही प्रार्थना आज ही ध्यान आज ही द्वार दरवाजे खोलो वह तो द्वार पर ही खड़ा है तुम ही उसको नहीं खोज रहे हो परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है इसे भूलना मत तुम एक कदम उसकी तरफ उठाओ वह हजार कदम तुम्हारी तरफ उठाने को तैयार है दूसरा प्रश्न भगवान जनता आपको गलत ही क्यों समझे जाती धर्मनंद, जन्ता जन्ता है धर्मानंद जनता जनता है गलत ही समझेगी तो ही तो जनता है ठीक ही समझ ले तो फिर जनता नहीं फिर तो बड़े प्रबुद्ध लोग हो जाए हमारे पास दो शब्द हैं प्रथक जन प्रथक जन का अर्थ होता जनता और प्रबुद्ध जन मैं जो कह रहा हूं उसे तो थोड़े से ही लोग समझ सकते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है तुम्हारे प्रश्न को मैं समझता हूं तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं क्योंकि तुम चाहते हो और लोग भी समझें, तुम पी रहे हो और मस्त हो रहे हो और लोग भी पिए और मस्त हों, और तुम हैरान होते हो कि पीना तो दूर रहा मस्त होने की तो बात ही नहीं उठती वो सुनने को भी राजी नहीं है कुछ का कुछ सुनते हैं मगर उनकी भी तकलीफ समझो उन पर दया करना उन पर कठोर मत हो जाना उनकी तकलीफ यह है कि उनकी समझने की आतें बन गई और उन्होंने जिस ढंग से समझा है उसी ढंग से तो समझेंगे ना मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को शिक्षा दे रहा था राजनेता है तो राजनेता तो राजनीति की ही शिक्षा देगा अपने छोटे से बेटे से कहा कि बेटा चढ़ जा सीढ़ी पर बेटा चढ़ गया जब बाप कहे तो बेटा चढ़ गया जब वो पूरी सीढ़ी चढ़ गया तो नसरुद्दीन ने कहा बेटा कुंत, मैं तुझे संभाल लूंगा बेटा थोड़ा डरा सीढ़ी ऊंची कहीं चूक जाए बाप संभालने से हाथ से छूट जाए कहीं हाथ पे ना गिरे यहां वहां गिर जाए तो हाथ पे टूट जाए बेटे को डरता देख के न सुन ने कहा तुझे अपने बाप पे भरोसा नहीं अरे नालायक तुझे मुझ पे श्रद्धा नहीं जब मैं मौजूद हूं तो तू क्यों डर रहा है डरपों पों कायर कहीं के कौन जाए जब बहुत ही उसको उकसावा दिया बढ़ावा दिया लानत मलामत की उसकी तो आखिर बेचारा बेटा क्या करे आंख बंद करके सांस रोक के लेके परमात्मा का नाम कूद गया और जब कूदा तो नसरुद्दीन पीछे हटके खड़ा हो गया धड़ाम से वो गिरा दोनों घुटने छिल गए रोने लगा नसरुद्दीन का रोमत उसने कहा कि मैं पहले ही जानता था आप हट क्यों गए पीछे नसरुद्दीन ने कहा कि बेटा तुझे राजनीति सिखा रहा हूं राजनीति में अपने सगे बाप का भी कभी भरोसा नहीं कर रहा यह पहला पाठ फिर एक दिन बेटा स्कूल से लौटा कपड़े फटे चेहरे पर नखून के निशान किसी से झगड़ा हो गया मारपीट वो तो एक तरफ रहा उसको समझाना बुझाना तो दूर रहा नसरुद्दीन ने उसकी और कुटाई की वो कहने लगा कि हद हो गई सहानुभूति तो दूर आप और पिटाई कर रहे हैं नसरुद्दीन ने कहा ये बात ठीक नहीं इससे पाठ लो लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं इस दुनिया में जीना है अगर तो लड़ाई झगड़े से नहीं जी सकोगे तरकीब से जियो होशियारी से जियो जेब भी काटो तो सिफत से काटो जेब भी काटो तो इस ढंग से काटो कि जिसकी जेब काटो उसको लगे कि उसके ही हित में काट रहे किसी की गर्दन भी काटो तो भी उसकी ही सेवा में उसके ही सुख के लिए इससे पाठ लो कभी दोबारा इस तरह कपड़े फटे और गंदे और पिटके नहीं आना होशियारी से काम लो बुद्धि से काम लो दूसरे दिन लड़का लौटा ना तो पिटा था ना कपड़े फटे थे लेकिन आज जो अंक मिले थे उसको वो कम थे बस नसरुद्दीन ने उसकी पिटाई की और कहा कि अगर अभी से ये फिसअडीपन रहा तो जिंदगी में क्या करेगा रे? हमेशा नंबर एक होना चाहिए अभी से अगर अभ्यास नंबर एक कर रखेगा तो कभी प्रधानमंत्री बनेगा फिसअडीपन नहीं चलेगा अच्छी कुटाई की उसकी नंबर अच्छे आने चाहिए नंबर एक आना चाहिए तुझे क्लास चाहे चोरी कर चाहे बेईमानी कर चाहे नकल कर इससे कोई प्रयोजन नहीं साधन का कोई सवाल ही नहीं साध्य शुभ होना चाहिए बस ये राजनीति का मूल मंत्र है। दूसरे दिन बेटा ने वही किया जो बाप ने बताया बेटे तो आज्ञाकारी रघुकुल रीत सदा चली आई राजा रामचंद्र जी अपने बाप की मान के चले गए थे हालांकि बाप बिल्कुल गलत सलत बात कर रहे थे अगर जरा भी अकल होती तो इनकार करना था कि यह बात मानने योग्य नहीं लेकिन जब रामचंद्र जी तक चले गए तो तो बेचारा नसरुद्दीन का लड़का इसने कहा नकल पट्टी की नंबर एक आया दूसरे दिन बड़ा खुश चला आ रहा था आज झगड़ा भी नहीं किया था कपड़े भी साफ सुथरे थे और सर्टिफिकेट भी ला रहा था कि आज कक्षा में प्रथम आया मगर नसरुद्दीन ने आओ देखा ना तार उसकी पिटाई कर थी वो तो एकदम कहने लगा अब ये बहुत गड़बड़ हो रही है आप किसली मार रहे हैं कपड़े भी नहीं फटे पिटा भी नहीं नंबर पे आज प्रथम आया हूं नसरुद्दीन ने कहा बेटा इस पिटाई से एक पाठ सीखो कि इस दुनिया में अन्याय ही अन्याय न्याय कहीं भी नहीं तो लोग तो अपने ही ढंग से सोचेंगे ना अपने ही ढंग से समझेंगे ठीक कह रहा है राजनेता ठीक कह रहा है कि यहां कहा न्याय है यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस न्याय वगैरह का क्या सवाल एक दफे भैंस तुम्हारी है तो बस यही न्याय है लाठी भर तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए तुम देखते नहीं अभी जनता की सरकार थी वही अदालतें और मुकदमे पे मुकदमे और अब सरकार बदल गई वही अदालतें और सब मुकदमे गड़बड़ हुए जा रहे हैं सब मुकदमे गिरे जा रहे हैं वही अदालतें कह रही कि मुकदमे ठीक ही नहीं इनमें कोई जान ही नहीं ये मजा तुम देखते हो जरा आंख खोल के देखते हो क्या रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस लाठी बड़ी होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए ये न्यायधीश इत्यादि वगैरह सब भैंसे हैं इनका कोई मूल्य नहीं कानून वगैरह का कोई अर्थ नहीं लाठी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए सब तुम्हारे साथ है मैं जो कह रहा हूं वो कोई राजनीति तो नहीं है लोग राजनीति की भाषा समझते धर्म की भाषा नहीं समझ सकते और लोगों को सदियों से धर्म के नाम पर राजनीति ही घोंट घोंट के पिलाई गई और वो उसी को धर्म समझने लगे और धर्म बड़ी और बात है जैसे कि सदियों से तुम्हें कहा गया है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा मानी ऐसे ही हर बेटे को अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए स्वभावतः हर बाप ये चाहता है ये बापों की जाल साची है यह पूरी कहानी पंडित पुरोहित ये सब बापों के एजेंट मैं कह रहा हूं कि धर्म विद्रोह है आज्ञाकारिता नहीं मेरे लिए तो राम धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्योंकि उनमें विद्रोह है ही नहीं विद्रोह की चिंगारी भी नहीं लेकिन हमने हजारों साल से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है किसने कहा है धर्म के ठेकेदार उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं स्वभावता क्योंकि जब तुम अपने बाप की मानोगे तो समाज के जो भी न्यस्त स्वार्थ है उनकी भी मानोगे गुरुजीएफ कहा करता था कि हर धर्म कहता है अपने बाप की बात मान के चलो क्योंकि अगर तुम अपने बाप की नहीं मानोगे तो परमात्मा की कैसे मानोगे वो बड़ा बाप और उस बड़े बाप के ठेकेदार एजेंट पुरोहित पोप शंकराचारी इत्यादि इत्यादि इनकी तुम कैसे मानोगे बाप तो सिर्फ बहाना है फिर बाप गलत है या सही ये तुम्हें सोचने का सवाल ही नहीं उठता राम में जरा भी धार्मिकता नहीं मुझसे अनेक लोग आके पूछते हैं आप सब पे बोले कृष्ण पर महावीर पर बुद्ध पर जीसस पर्श लाहौसु पर, पर कबीर पर, नानक पर, आप राम पर क्यों नहीं बोलते राम पर मैं नहीं बोल सकता हूं क्योंकि राम में मुझे कुछ धर्म नहीं दिखाई पड़ता बगावत की चिंगारी ही नहीं क्रांति का कण नहीं आज्ञाकारिता और गलत बात की आज्ञाकारिता मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज्ञा मानो ही मत कि बाप ठीक भी कहे तो मत मानना ठीक हो तो मानना लेकिन निर्णायक सदा तुम हो तुम्हारा विवेक निर्णायक ठीक हो तो मानना गलत हो तो मत मानना ये बात ही गलत थी लेकिन इसको मान लिया फिर हम लक्ष्मण की भी खूब प्रशंसा करते कि पत्नी को छोड़ के अभी अभी विवाहित पत्नी उसको छोड़ के भाई के पीछे चल पड़ा सेवा करने के लिए बड़ा भाई तो बड़े भाई के लिए पत्नी की कुर्बानी दे दो तो लक्ष्मण भी बड़े कीमती वो भी कुर्बानी देने को तैयार है पत्नी को उन्होंने चढ़ा दिया कुर्बानी में उर्मिला की कोई चर्चा ही नहीं होती और उर्मिला बिचारी का कोई हिसाब ही किताब रखता नहीं तो उस गरीब पे क्या गुजरी ये कोई शिष्ट आचरण हुआ है जिस पत्नी को अभी विवाहित करके लाए थे उस स्त्री के साथ ये सीधा अनाचार है मगर स्त्री का कोई मूल्य नहीं था उसकी दो कौड़ी कीमत नहीं वो तो पैर की जूती है जब दिल हुआ पहन लिया जब दिल हुआ उतार दिया फिर एक धोबी ने कह दिया कि मुझे शक है अपनी पत्नी पे, कि मैं कोई राजा रामचंद थोड़ी हूं कि तू रात भर कहीं भी रही और सुबह लौट आई मैं घर में रख लू बस ये धोबी का कहना काफी है सीता को निकाल बाहर कर दो पत्नी का कोई मूल्य नहीं है कोई कीमत नहीं गर्भवती स्त्री का कोई मूल्य नहीं कोई कीमत नहीं ये सब धार्मिक बातें हो रही और इनको तुम्हें इतनी सदियों से पिलाया गया है कि मेरी बात अगर तुम्हें बगावत लगे और मेरी बात में अगर तुमको घबराहट हो बेचैनी हो आश्चर्य नहीं है तुम्हारे सोचने के ढंग निर्णायक हो गए हैं अब बंध गए हैं बिल्कुल लकीरों की तरह उनमें मेरी बात नहीं बैठ सकती या तो तुम्हें अपनी लकीरें छोड़नी पड़े लीक छोड़नी पड़े तो तुम मुझे समझ सकते हो नहीं तो कोई उपाय नहीं एक सट्टेबाज अखबार में तिजारती भाव का कालम पढ़ने में मग्न था तभी धड़ाम से सीढ़ियों पर से लुढ़क कर उसकी पत्नी गिर पड़ी सटोरिय के मुनीम ने चिल्ला के कहा जनाब आपकी बीबी नीचे गिर गई सटोरिया ने एकदम घबरा के जवाब दिया देर मत करो तुरंत बेच दो सटोरियों को तो कोई चीज नीचे गिरे बेचो सटोरिए की अपनी दुनिया है अपने सोचने के ढंग एक मारवाड़ी की नौकरानी भागी हुई आई हौसने का मालिक मालिक आपकी पत्नी का बाथरूम में हार्टफेल हो गया। मारवाड़ी एकदम भागा बाथरूम की तरफ नहीं चौके की तरफ नौकरानी का मालिक आप होस में हैं मालिक मालकिन बाथरूम में गिर पड़ी धड़ाम से वहां उनका हार्टफेल हो गया आप कहा जा रहे हैं अरेज्ने का तू चुप रहे वो भाग के एकदम पहुंचा और रसोई उसका सुन आज एक के लिए ही नाश्ता बनाना तेरी मालकिन ना रहे मारवाड़ी अपने ढंग से सोचेगा ये दो का नाश्ता बना ले खराब एक नाश्ता जाए अब मालकिन तो गई सो गई मगर नाश्ता तो बचा ले अभिनेत्री की मां ने अपनी होनहार बेटी को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए बिना कुछ पहने वह किसी हीरो के सामने कभी ना जाए आज्ञाकारी बेटी ने मां की बात पल्ले में बांध ली जब भी वह किसी हीरो के सामने गई कुछ ना कुछ जरूर पहने रही चाहे घड़ी चाहे अंगूठी यहां तक कि एक बार तो वह चप्पलें ही पहने चली गई अभिनेत्री का अपना सोचने का ढंग है अंगूठी पहनी बस पर्याप्त हो गया नियम का पालन हो गया नंग धड़ंग चलेगा अंगूठी तो पहने हुए हैं और क्या चाहिए अरे लाज छिपाने को तो अंगूठी भी काफी जब लंगोठी काफी तो अंगूठी क्यों काफी नहीं लोग मेरी बात को समझने में अड़चन तो पाएंगे धर्मानंद ये बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूं वह उनकी बंधी बंधाई धारणाओं के अनुकूल नहीं हो भी नहीं सकती उनकी बंधी धारणाओं के अनुकूल मेरी मजबूरी मैं वही कह सकता हूं जैसे मैं सत्य की तरह अनुभव करता हूं उनकी मजबूरी वे उसी को सत्य मान सकते हैं जिसको सदा से सत्य मानते रहे सत्य हो या ना हो मैं झुक सकता नहीं क्योंकि सत्य मेरा अपना अनुभव है कोई उधार बात नहीं मैं उसमें कोई समझौता कर सकता नहीं मैं अपनी बात ही कहूंगा लाख तरकीब से कोई मुझसे पूछे मैं वही कहूंगा जिनमें हिम्मत होगी वे थोड़े से लोग अपनी पुरानी लकीरों को छोड़कर मेरे साथ चलने को राजी होंगे मेरी बात पृथक जनों के लिए नहीं है हो नहीं सकती केवल थोड़े से आरी जन इसलिए बुद्ध निरंतर कहते थे कि जो आर्य है आरी का मतलब जो श्रेष्ठ है जो बुद्धिमान है जो सोच विचार में कुशल है जिनके जीवन में प्रतिभा है मेधा है वही केवल समझ सकते हैं धर्म को इसलिए बुद्ध ने अपने धर्म को आरी धर्म कहा है और अपने सत्यों को आरी सत्य कहा है आरी का अर्थ जाति से नहीं है आरी का अर्थ है प्रतिभाशाली लोग वे चाहे कहीं पैदा हुए हों तो जिनमें प्रतिभा है वो आ रहे हैं सारे दुनिया के कोने कोने से वो आएंगे ये स्थान काबा बनेगा यहां लाखों लोग आएंगे मगर सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों से ही मेरा संबंध हो सकता है आम जनता को अड़चन रहेगी कठिनाई रहेगी और मैं इससे नाराज नहीं हूं मैं उनकी मजबूरी समझता हूं मैं उनका कष्ट समझता हूं वे भी क्या करें उनके सारे न्यस्त स्वार्थ जिनसे बंधे हैं अगर मेरी बातें माने तो उनके हर न्यस्त स्वार्थ को धक्का पहुंचने वाला है अगर मेरी बात माने तो न तो वे हिंदू रह जाएंगे ना मुसलमान न ईसाई न जैन न बौद्ध अड़चन हो जाएगी मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं आपकी बात हमें ठीक लगती है मगर घर में दो बच्चियां हैं उनका विवाह करना है पहले उनका विवाह कर ले एक दफा फिर हम घोषणा कर देंगे कि हमें आपकी बात ठीक लगती क्योंकि हमने अगर अभी घोषणा की तो उनका विवाह करना मुश्किल हो जाएगा फिर हमें लड़का मिलना मुश्किल ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का मिलना मुश्किल है कुछ लड़के यहां कम मगर लड़के के बाबत भी उनकी है कि अच्छी नौकरी पे होना चाहिए बड़े औहदे पे होना चाहिए धन होना चाहिए पद प्रतिष्ठा होनी चाहिए उन्हीं का जाति का होना चाहिए एकदम बंधे हुए लकीरें हैं कुछ मेरी बात ठीक भी लगती बांकी तो बाकी चीजों में झंझट खड़ी होती बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती एक जैन महिला यहां आई बहुत दिन से मुझे लिखती थी कि आना है आना है मैं उनको टाल रहा था क्योंकि उनको मैं जानता हूं उनको यहां नहीं रुचेगा नहीं पचेगा और बात पहले दिन ही गड़बड़ हो गई वो पहले दिन भोजनालय में गई और जिस से मुलाकात हुई वो थी राधा मोहम्मद राधा मोहम्मद उन्होंने फौरन मुझे चिट्ठी लिखी ये कैसा नाम है ये स्त्री हिंदू है या मुसलमान मैंने कहा ये मुसलमान थी अब तो नहीं है थी उसकी याददाश्त में मोहम्मद का नाम रख दिया है। उन्होंने कहा तो फिर ये स्थान मेरे लिए नहीं है मैं यहां भोजन भी नहीं कर सकती फिर तो कुछ पक्का नहीं कि कौन कौन है उन्होंने कहा मैं तो बहुत हिम्मत करके आई थी कि चलो ना भी हुए जैन तो कम से कम हिंदू ब्राह्मण तो बनाते होंगे भोजन लेकिन राधा मोहम्मद भोजन बना रही तो यहां एक दिन रही भूखी स्वभाव तो भूखक कितने दिन रहे फिर चली गई फिर से उन्होंने लिखना बंद कर दिया आना वगैरह अब नहीं आती करती जाती अब चिट्ठी वगैरह भी उनकी बंद है बंधी हुई धारणाएं हैं तो एक धारणा तुम छोड़ोगे तो तुम पाओगे और पच्चीस जाल उसमें उलझे हुए नुम किस किस तरह के जाल हैं कोई धारणा अकेली नहीं है हर धारणा के साथ हजार और धारणाएं और उन सब के जाल जुड़े हुए अब ये तुम बर्दाश्त न कर सकोगे कि तुम्हारी लड़की और किसी मुसलमान से या किसी ईसाई से या किसी पारसी से विवाह कर ले बस मुश्किल हो जाएगी अड़चन हो जाएगी ना मुसलमान बर्दाश्त कर सकते नपार सी बर्दाश्त कर सकते तो मेरी बात ठीक भी लगे तो भी तुम्हारे खून में इस तरह की बातें घोली गई सदियों से कि जब तक तुम्हें सच में ही साहस ना हो रूपांतरित होने का और सब दाओ पर लगा देने का तब तक धर्मानंद कोई उपाय नहीं लेकिन साहसी लोग दुनिया में हैं, वो सदा रहे हैं आखिर कुछ लोगों ने बुद्ध का साथ दिया और कुछ लोगों ने जीसस का साथ दिया कुछ लोग नानक के साथ खड़े हुए कुछ लोग कबीर के साथ भी खड़े हुए वे कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे मगर ये कुछ लोगों की बातें धर्म सदा से कुछ लोगों की बातें रहा है अधिक लोगों के लिए धर्म एक औपचारिकता है एक सामाजिक शिष्टाचार है जिनके लिए धर्म सामाजिक शिष्टाचार है उनके लिए यहां कोई स्थान नहीं मेरा उनसे कोई संबंध नहीं हो सकता मैं उनके लिए नहीं हूं वो मेरे लिए नहीं चौथा प्रश्न भगवान सन्यास लेने के बाद जो आनंद मिला है उसे शब्दों में नहीं कह सकता है तीस साल से शराब और सिगरेट पीने की आदत सहसा समाप्त हो गई नमाज नहीं पढ़ी जाती शब्द ही भूल जाता हूं और ध्यान की अवस्था आ जाती सत्य बोलने के लिए एक भीतरी शक्ति अनुभव होती झूठ बात अब निकलती ही नहीं मैं आपका अनुग्रहित हूं आनंद मोहम्मद यही तो ध्यान का जादू है संन्यास का जादू है जो इस जादू के जगत में उतरेगा वही अनुभव ले सकेगा एक तो चेष्टा करके शराब छोड़ी जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं तुम चेष्टा करके शराब छोड़ सकते हो मगर दमन होगा और भीतर आकांक्षा जलती ही रहेगी जलती ही रहेगी और कोई, कोई, कोई, कोई और ना कोई उपाय खोजेगी कोई ना कोई बहाना निकालेगी और शराब ना पियोगे तो कुछ और पियोगे कोई ना कोई परिपूरक चाहिए पड़ेगा नशा तो तुम कुछ करोगे ही तुम्हें कोई दूसरा नशा मिलेगा तो ही तुम शराब छोड़ सकोगे और फिर भी तुम्हारे भीतर शराब पीने की आकांक्षा दबी पड़ी रहेगी कभी भी अवसर मिल गया कि सब गड़बड़ हो जाएगी मुल्ला नसरुद्दीन पर अदालत में मुकदमा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पिए हुए सड़क पर अल्ल बकता हुआ पकड़ा गया मजिस्ट्रेट ने पूछा कि तुमने इतनी शराब क्यों पी नसरुद्दीन ने कहा गलत सत्संग के कारण मजिस्ट्रेट पूजा तुम्हारा क्या मतलब उसने कहा हम चार आदमी थे और एक बोतल शराब थी और तीन ना पीने वाले थे और बोतल खोली ली कार खो गया सो मुझे पूरी पीनी पड़ी उन तीनों को सजा मिलनी चाहिए हुजूर अब कार खो जाए इसमें मैं क्या करूं और तीनों नालायक ऐसे जिद्दी कि मैंने बहुत का भाई बांट लो मैं इतनी पी जाऊंगा तो झंझट खड़ी होगी हो गई झंझट खड़ी और सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी वो जुम्मेवार वो है लेकिन अब कसम खाता हूं कि अब नहीं पीऊंगा मगर बड़ी मजबूरी है कि मेरा घर और दफ्तर के बीच में ही शराब घर है तो किसी तरह घर से कितना ही संकल्प करके चलता हूं बस शराब घर तक पहुंचते पहुंचते पहुंचते संकल्प टूट जाता है मगर अब आपको वचन देता हूं भरी अदालत में वचन देता हूं इस बार माफ किया जाए दूसरे दिन पूरा संकल्प करके ढंग से नमाज पढ़ के परमात्मा को खूब स्मरण करके मुल्ला नसरुद्दीन घर से निकला बड़े तेजी से कदम बढ़ाए उसने पैर डगमगा लगे थोड़े थोड़े जैसे जैसे शराब घर करीब आया लेकिन उसने कुछ हो जाए अरे मैं भी मर्द बच्चा हूं ऐसे झुकने वाला नहीं घर के सामने बिल्कुल लड़खाया जा रहा था मगर नहीं हिम्मत करके निकल गया नजर ही नहीं की शराब घर की तरफ दिल तो वहीं जा रहा था आंख वहीं जा रही थी अंदर के कह कहे सुनाई पड़ रहे थे लोग मस्त हो रहे थे कोई गीत गा रहा था कोई जाम हाथ में लिए बैठा था भीतर के दृश्य उसकी आंखों में दौड़ रहे थे मगर उसने वो सब नजरअंदाज किया बढ़ गया सौ कदम आगे निकल गया फिर अपनी पीक ठोंकी वो कहा बेटा नसरुद्दीन गजब कर दिया तूने ने अबा इस खुशी में आज हो जाए दावत और लौट के दुगनी पी जब खुशी में ही पीने गया तो दबाओगे तो कभी न कभी कहीं न कहीं से निकलने का रास्ता खोज लेगा जो भी दबाया गया है वो मार्ग खोजता रहेगा तुम देखते हो तुम्हारे तथाकथित धार्मिक उत्सव गणेशोत्सव और होता क्या है गणेशोत्सव अश्लील बेहुदे नंगे नृत्य भद्दे मगर वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं तो बिल्कुल ठीक वो दबा हुआ पड़ा है वो कहां से निकले उस धर्म के नाम पे निकालना पड़ेगा तुम धार्मिक ढंग के कैलेंडर देखते हो फिल्म अभिनेत्रियों को भी शर्म लगे जिस ढंग से सीता मैया को बिठाल देते हु? शंकर पार्वती जरा तुम अपने कैलेंडर तो देखो मगर शंकर पार्वती का कैलेंडर है तो सब ठीक है अपने बैठ खाने में लटकाए कोई कुछ कह सकता है शंकर पार्वती मगर लटकाए किस लिए हो? ये पार्वती की शकल तो देखो इनका ढंग तो देखो कारण क्या है कारण वही का वही है अगर किसी अभिनेत्री का लटकाओगे तो लोग कहेंगे करे कह तुम जैसा धार्मिक और सज्जन आदमी और अभिनेत्री का फोटो लटकाए हुए मगर पार्वती मैया बिल्कुल ठीक मगर पार्वती मैया अभिनेत्री को मात कर रही वो बनाने वाले कौन है बेचने वाले कौन है खरीदने वाले कौन है धर्म के नाम से निकल आएगी बात तुम देखते हो इस देश में होली के दिन क्या होता है सज्जन से सज्जन लोग गालियां बक रहे हैं। दिल खोल के बकरे ये जरूर साल भर इकट्ठी करते होंगे नहीं तो ये आती कहां से इनके भीतर पड़ी रहती ये निकास चाहिए जैसे घर में से गंदगी निकालने के लिए नाली बनानी पड़ती ऐसी होली बनानी पड़ी होली का तो बहाना है मगर ये गंदगी हर साल निकालने के लिए जरूरत है धार्मिक देश देवता यहां पैदा होने को तरसते और तुम जरा होली पे रंग देखो यहां लोगों के जैसी अभद्रता जैसी बेहूदगी तुम यहां देखोगे दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी होली जैसा बेहूद त्यौहार दुनिया में कहीं नहीं होता हो ही नहीं सकता क्योंकि इतने धार्मिक ही लोग कहीं नहीं उसके लिए धार्मिक होना जरूरी है। धार्मिक हो ग तो दबाओगे दबाओगे तो निकलेगा यहां जितने धक्के मुक्के स्त्रियों को खाने पड़ते दुनिया में कहीं नहीं खाने पड़ते दुनिया में इतना धार्मिक मुल्क ही कोई नहीं धार्मिक मुल्क हो तो स्त्रियों को धक्के लगेंगे ही जहां जाए वहीं ताने कसे जाएंगे फिक्रे कसे जाएंगे कंकड़ मारे जाएंगे धोती खींची जाएगी कोहनी मारी जाएगी जो भी मौका आ जाए जो भी बन सके वो किया जाएगा इस देश में स्त्रियों का सार्वजनिक स्थल पे जाना मुश्किल है और ये कोई आज की बात नहीं है क्योंकि शास्त्र कहते हैं बचपन में पिता रक्षा करे किससे रक्षा करवा रहे हैं फिर जवानी में पति रक्षा करे फिर बुढ़ापे में बेटा रक्षा करे बुढ़ापे में भी सुविधा नहीं हद हो गई मतलब रक्षा कोई करे ही रक्षा करने का मतलब अगर कोई गड़बड़ना कर रहा होता तो रक्षा की जरूरत पड़ती ये जिन शास्त्रों में लिखा है बड़े प्राचीन तो ये काम कुछ नया नहीं है कि आज होने लगा ये मत सोच लेना ये कलयुग आ गया ये बड़ा सतयुगी काम है पहले से चला आया मगर रक्षा की जरूरत है बुढ़ापे तक और कारण कारण इतना है कि दमन किए बैठे हो आनंद मोहम्मद मैं दमन का विरोधी हूं रूपांतरण का पक्ष पाती हूं और रूपांतरण की किमिया है ध्यान जैसे जैसे तुम शांत होगे वैसे क्रांति घटेगी आदमी शराब क्यों पीना चाहता है सवाल यह है सवाल यह नहीं कि पिए या ना पिए तो गौण बात है क्यों पीना चाहता है इसलिए पीना चाहता है कि जीवन में इतना दुख इतनी अशांति है इतना तनाव है उसे भुलाना चाहता है उसे विस्मरण करना चाहता है और कोई उपाय नहीं दिखता विस्मरण करने का शराब पी के थोड़ी देर को भूल जाता है घड़ी दो घड़ी को भूल जाता है, वो भी नहीं चाहते तुम कि उसको मौका दो घड़ी दो घड़ी को भूल जाने के लिए शराब भी ना पिए तुमने सताने का बिल्कुल पक्का कर रखा है ऐसी जिंदगी में मुसीबत खड़ी कर दी कि तनाव ही तनाव और कहीं थोड़ी सी राहत मिलने का मौका हो तो पाप शराब आदमी इसलिए पीता है कि इतनी चिंता है इतनी अशांति है थोड़ी देर को पी के भूल भाल जाता दुनिया भूल जाती खुद को भूल जाता है चिंता फिकर सब एक तरफ पड़ी रह जाती मिटती नहीं चिंता फिकर मगर भूल गए यही क्या काम है फिर देखेंगे कल जब होगा जब देखा जाएगा चिंताएं वहीं खड़ी रहेंगी बढ़ जाएंगी कल तक और तो फिर थोड़ी और पीनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा पीनी पड़ेगी मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ेगी ये कोई हल नहीं है समाधान नहीं है मगर तात्कालिक रूप से राहत तो मिल जाती है ध्यान तुम्हारी अशांति को मिटा देगा शराब पीने की जरूरत ना रह जाएगी ध्यान तुम्हारे तनाव को मिटा देगा शराब पीने की जरूरत ना रह जाएगी मैं नहीं कहता शराब मत पियो मैं तो कहता हूं ध्यान करो उससे हम जड़ ही काट देंगे और जड़ कट जाए तो शराब गिर जाएगी अपने आप गिर जाएगी अब तुम कहते हो तीस साल से मैं शराब पीता था सिगरेट पीता था वो सब एक जैसी बातें हैं कोई सिगरेट पी रहा है कोई तंबाखू चबा रहा है कोई पान चबा रहा है और कुछ तुम ही कर रहे ऐसा नहीं है शास्त्रम वर्णन है कि स्वर्ग में देवी देवता भी तांबूल चरवण करते so कुछ ऐसा नहीं कि तुम ही कर रहे देवी देवता भी यही काम कर रहे हैं और तुम्हारे तथा कथित साधु संन्यासी संत महंत गांजा बांग अफीम ये सदियों से पीते रहे हैं, कोई नई बात है तो धार्मिक काम इसलिए तो लोग कहते हैं कि मैं लोगों का धर्म बिगाड़ता हूं ऐसे ऐसे धार्मिक काम तुम कर रहे थे शराब तुम पी रहे थे सिगरेट तुम पी रहे थे अब मैंने सब गड़बड़ कर दिया आनंद मोहम्मद और चूंकि अब तुम्हारी सिगरेट भी गई और तुम्हारी शराब भी गई तो तुम पंडित और मौलवियों के चक्कर से भी छूटे वहां तुम किस लिए जाओगे कोई जरूरत ना रही कोई प्रयोजन ना रहा उनके पास यही पूछने तो जाते थे कि हमें इस उलझन से कैसे छूटे और वो जो भी तरकीब बताते थे उनसे कुछ हल होता नहीं था और तुम्हारी निंदा करते थे वो उनका मजा इतना है कि तुम्हारी निंदा करें तुम्हे नरक भेजने का वो इंतजाम करें उनका रसी इतना तुम अपराध भाव से भरे हुए जाते थे अब तुम्हारा कोई अपराध भाव नहीं रहा अब तुम शांत से सीना फुला के चल सकते हो इससे पंडित मौल भी नाराज होंगे सारे पंडित सारे मौल भी मुझसे नाराज उनके लोगों को मैं बिगाड़ रहा हूं उनकी धार्मिक आदतें छुड़वा रहा हूं उन्हीं आतों की वजह से तो वो पंडित पुजारी के चरण छूते तुम कहते हो तीस साल से शराब और सिगरेट पीने की आदत सहसा समाप्त हो गई सहसा समाप्त हो तो ही मजा है अनायास गिर जाए तो ही मजा है प्रयास से गिरे तो खतरा है फिर लौट सकती अपने आप गिर जाए तो फिर लौटने का कोई उपाय नहीं तुम कहते हो नमाज नहीं पढ़ी जाती जरूरत ही ना रही नमाज में है क्या कुछ शब्द दोहराते जिसको ध्यान आ गया उसको निशब्द आ गया अब शब्दों में क्या रखा है फिर शब्द चाहे कुरान के हो कि गीता के क्या फर्क पड़ता है शब्द शब्द है निशब्द का जिसको मजा आ गया मौन का जिससे रस आ गया अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं उसकी प्रार्थना पूरी हो गई वो प्रार्थना की पराकाष्ठा पे पहुंच गया नमाज हो गई चुप हो जाना नमाज कुछ कहने से नमाज नहीं होती सारी दुनिया में लोग नमाज कह रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं परिणाम क्या है यही नमाज पढ़ने वाले यही प्रार्थनाएं करने वाले छोरे भोंकते इनकी नमाज इनकी प्रार्थना मंदिर जलाती मस्जिद जलाती इनकी नमाज इनकी प्रार्थना से जमीन लहूलुहान हो गई सारा इतिहास गंदा कर दिया इन्होंने क्या इनकी नमाज है क्या इनकी प्रार्थना है इन्होंने पृथ्वी को नरक बना दिया अच्छे अच्छे शब्द बोलने से क्या होगा तो तोतों को रटा दो तो वो भी राम राम राम राम कहते रहते मगर तुम सोचते हो तो तोता कोई स्वर्ग चला जाएगा राम राम कहने से न तोता स्वर्ग जाने वाला है न तोते की तरह रटंत करने वाला कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने वाला है नमाज से पार हो गई बात अब ध्यान का अर्थ होता है शून्य चुप हो जाना क्या कहने को है सन्नाटा होना चाहिए मौन होना चाहिए मौन में ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं परमात्मा कोई भाषा नहीं समझता ना अरबी ना संस्कृत ना लैटिन ना ग्रीक ना हिब्रू परमात्मा कोई भाषा नहीं समझता जमीन पर तीन हजार भाषाएं एक जमीन पर वैज्ञानिक कहते हैं इस तरह की कम से कम पचास हजार जमीने तुम सोच लो कितनी भाषाएं होंगी परमात्मा कब का पगला जाता अगर इतनी भाषाएं समझे उसकी खोपड़ी भन जाए वो खुद ही शराब पीने लगा होगा ये नमाज करने वालों से बचने के लिए प्रार्थना करने वालों से बचने के लिए वो पी के धुत पड़ा रहता होगा भैया करो जितनी तुम्हें नमाज करनी करो हम सुनते ही नहीं मेरे एक मित्र थे डॉक्टर काटजू वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के बिल्कुल बहरे थे यंत्र लगा के सुनते थे और जब भी कोई कुछ उनसे कहने जाए वो फौरन अपना यंत्र निकाल कर रख देते थे और मुस्कुराते रहते मैंने जब उनको कई बार ये करते देखा मैंने उनसे पूछा कि ये यंत्र कहा के लिए उन्होंने कहा कि ये क्या इन गधों की बकवास सुनने के लिए ऐसे तो मेरी खोपड़ी खा जाए सुबह से शाम तक यही सुनना पड़ता मुख्यमंत्री हूं तो यही सुनना पड़ता इसकी शिकायत उसकी शिकायत बस मैं मुस्कुराता रहता हूं हाँ हाँ हूं करता रहता हूं और ये सब प्रसन्न चले जाते और मैं भी बचाई ये भी बची जब ये चले जाते हैं, तब मैं फिर अपना यंत्र लगा लेता यंत्र तो मैं तभी लगाता हूं जब मुझे किसी से बात करनी हो जब सुननी नहीं है तो क्यों यंत्र लगाना तो या तो परमात्मा बहरा हो चुका होगा यंत्र उतार कर रख देता होगा कि बच्चों अभी आनंद मोहम्मद आ रहे है नमाज पढ़ने निकालो अब तुमसे नहीं डरेगा आनंद मोहम्मद अब तुम जब प्रार्थना में बैठोगे पूजा में बैठोगे नमाज में बैठोगे तुमसे भयभीत नहीं होगा यंत्र लगाया रहेगा कोई फिक्र नहीं इस आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं भला आदमी सज्जन ना है ना हिंदू है ना मुसलमान बिल्कुल सज्जन शून्य में रहोगे मौन में रहोगे मौन ही एकमात्र भाषा है जो परमात्मा समझता है और परमात्मा से कुछ कहना थोड़ी है परमात्मा से जुड़ना है कहना क्या है कहने को हमारे पास क्या है लोग क्या कहते परमात्मा से वही क्षुद्र बातें मांगते हैं कि ये दे दो वो दे दो ऐसा कर दो वैसा कर दो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए अगर लोगों की प्रार्थना है तुम ठीक से समझो तुमका मतलब ये होता है कि हम दो दो चार रखें लेकिन पांच हो जाएं। सारी प्रार्थनाओं का मतलब ये होता है कि दो दो चार जोड़े लेकिन हो जाएं पांच कि लाठरी खुल जाए कि इस बार नंबर ही बता दो मेरी बहुत मुसीबत थी जब भी मैं बंबई से वापिस लौटता था यात्राओं में तो बंबई से मेरी बहुत मुसीबत हो जाती थी जैसे मैं अपने एयर कंडीशन कमरे में घुसता बंबई के मित्र सब छोड़ने आते तो वो जो एयर कंडीशन के नौकर होते वो देखते कि जब इतने लोग आए हुए हैं कई सेठ मालूम पड़ते हैं धनी मालूम पड़ते हैं पैसे वाले मालूम पड़ते तो बाबा के पास जरूर कोई नुस्खा होना चाहिए बस इधर गाड़ी चली गई वो मेरा पैर पकड़ लेते इस बार तो नंबर बतानी पड़ेगा कहां का नंबर अरे अब आपसे क्या कहना आप सब समझते ही हो इस बार तो नंबर हो ही जाए एक बार बता दो बस एक बार लाटरी खुल जाए तो फिर क्या कहना उनको मैं लाख कि मुझे नंबर वगैरह नहीं आता है तुम देखो मेरे पास जेब तक भी नहीं है पैसा खुद मेरे पास नहीं है वो कहते हम मान ही नहीं सकते ये बात नहीं तो उतने लोग क्यों आपको छोड़ने आए थे और उनमें कई लोग पैसे वाले दिखाई पड़ते थे कई सटोरिये थे कई सेठ थे जरूर किसी मतलब से आए थे कोई ना कोई बात होनी चाहिए प्रार्थना में भी क्या करेंगे लोग यही नंबर बता दो पत्नी की बीमारी ठीक कर दो लड़के की नौकरी लगवा दो कहोगे क्या या उसकी प्रशंसा करोगे कि तू करुणावान है वो उसको पता है क्या तुम कह रहे हो कि तू महान है उसको मालूम इससे तो अच्छा वो वकील था जिसने प्रार्थना लिख के रख छोड़ी थी अपने बिस्तर के पास रोज रात को कम्बल ओढ़ने के पहले कहता हे प्रभु पढ़ लेना और लेट जाता उससे भी पहुंचा हुआ एक और दूसरा वकील था उसने इतनी भी झंझट नहीं की थी कि पढ़ लेना वो तो सिर्फ इतने ही कहता डिट्टो और बिस्तर अंदर हो जाता कि वो जो एक दफा कही थी जिंदगी में फिर क्या बार बार उसको करना वही फिर वही फिर वही अब क्या रोज रोज कहना कि हम पतित हैं और तुम पतित पावन हो क्यों सिर खा रहे हो उसका आनंद मोहम्मद अच्छा हुआ अब नमाज नहीं पड़ी जाती शब्द भूल जाते हो तुम कहते हो ध्यान की अवस्था आ जाती है यही नमाज यही असली नमाज सत्य बोलने के लिए एक भीतरी शक्ति का अनुभव होता है बस तभी सत्य का मजा है जब जबरदस्ती बोलो तो वो सत्य नहीं होता उसमें भीतर तो झूठ दबा रहता है जब सहज भाव से सत्य आए जब सत्य सहज होता है उसमें सौंदर्य होता अपूर्व सौंदर्य होता है और वैसा सत्य मुक्तिदायी नहीं तो तुम लाख उपाय करके सत्य बोलने की कोशिश करो तुम्हारे सत्य में कहीं न कहीं झूठ छिपा रहता है कहते हो अब झूठ बात निकलती नहीं मैं आपका बहुत अनुग्रहित आनंद मोहम्मद कोई अनुग्रह की जरूरत नहीं ये मेरा मजा है ये मेरा आनंद है कि जो मुझे मिला तुम्हें बांटू अनुग्रहित भी होना हो तो मैं तुम्हारा अनुग्रहित हूं कि तुमने इतना साहस किया तुमने इतनी हिम्मत जुटाई और मैंने जो कहा उसे समझने की कोशिश की समझने की नहीं करने की भी कोशिश की मैं तुम्हारी कठिनाई समझता हूं मुसलमानों के बीच जीना मेरे सन्यासी होकर कठिन मामला है आग के बीच खड़े होना है लेकिन तुम खरे साबित हुए हो मैं आह्लादित हू आखरी सवाल भगवान मैं विवाह कर रहा हूं आपके आशीर्वाद चाहिए नरेंद्र सिंह अवसर ही ऐसा है आशीर्वाद जरूर चाहिए ऐसी दुख की घड़ी में ऐसे दुर्दिन में आशीर्वाद का ही सहारा है और क्या है और तो सब अंधकार ही अंधकार है खतरे में उतर रहे हो जरूर आशीर्वाद देता हूं ये नहीं कह सकता ये आश्वासन नहीं दे सकता कि मेरे आशीर्वाद कहां तक काम आएंगे ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि विवाह बड़े से बड़े आशीर्वादों को हरा देता है ये विवाह तो यू समझो एक तरह का मोहम्मद अली आशीर्वाद वगैरह तो बेचारे फूल जैसे ये तो मुख्य बाज है ये तो फूलों का चकनाचूर कर दे ये तो चट्टान मर अगर तुमने ही कर लिया है खतरे में सिर डालने का तो अब मूसर से क्या डरना अब कुटो पिटो मेरा आशीर्वाद कि प्रभु तुम्हारी चमड़ी मजबूत करे कि तुम में थोड़ी बहुत बुद्धि और शेष हो वो भी छीन ले क्योंकि बुद्धि रही तो मुश्किल होगी ये तो ऐसा भाव है इसमें दुर्बुद्धि पार होते दुर्बुद्धियों को आंच ही नहीं आती वो तो सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखे उनको कोई फिक्र ही नहीं ऐसी मजबूती तुमको परमात्मा दे, आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है और ऐसे खतरनाक समय में कौन नहीं तुम्हारे साथ सहानुभूति प्रकट करेगा साधारणता में आशीर्वाद देता नहीं मगर इस समय मुझे भी देना पड़ेगा मैंने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन से कहा नसरुद्दीन तुम्हारी बैठक में सिर्फ एक ही कैलेंडर है वो भी तीस साल पुराना और एक ही तारीख पर अटका हुआ है मामला क्या है मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस लियो का भगवान ये हमारी शादी का साल है कैलेंडर का साल और यह हमारी शादी की तारीख है जिस पर लाल मैंने निशान लगा दिया है इसके बाद जैसे सब थम गया फिर आगे कुछ हुए ही नहीं फिर तो हम कैसे जिंदा हैं ये चमत्कार है उसके बाद समय वगैरह सब समाप्त हो गए अब तो ये समझिए कि ये मृत्यु पश्चात जीवन है लोग पूछते हैं कि मरने के बाद आदमी बचता है कि नसरुद्दीन कहने लगा मैं सबूत हूं इस बात का कि बचता है आत्मा अमर है मुझको ही देख लो उसने कहा कि मरे तीस साल हो गए मगर अभी भी जिंदा हूं मर मर के नहीं मरा ऐसे so, ही तुम्हें भी प्रभु अमर करे <laughs> एक दिन मैंने मुल्ला नफीन से कहा बड़े मिया रात के बारह बज रहे हैं, तुम्हारी बीबी जी अभी तक मार्केटिंग करके नहीं लौटी दोपहर की गई है क्या बात है कहीं कुछ दुर्घटना वगैरह तो नहीं हो गई मुल्ला ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कहा नहीं जी नहीं जी मैं इतना खुश नसीब एक मुशाहरा चल रहा था और एक शायर ने गजल पढ़ी जिसकी पहली लाइन थी मैं ताज बना देता मगर मुमताज नहीं मिलती जैसी उसने ये पंथी पढ़ी मुल्ला एकदम खड़ा हो गया और गुस्से से बोला मियां खुश हो कि कुछ लेट हो गए अगर कुछ दिन पहले आप तशरीफ ले आते तो मुमताज मिल सकती थी लेकिन अब तो दुर्भाग्यवश मेरी उससे शादी हो चुकी नरेंद्र सिंह अब तय कर लिया है विवाह का तो भागना मत अब रणछोड़ दास जी मत हो जाना अब तो जूझ जाना क्या पीछे लौट के देखना डब्बू जी अपनी प्रेमिका से पूछ रहे थे कि फिर तुम्हारे पिता ने क्या कहा जब उन्हें यह पता चला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं प्रेमिका बोली वन जिस गधे को मैं जिंदगी भर खोजता रहा उसे तूने घर बैठे ही भेज दिया नरेंद्र सिंह अब और तुमसे क्या कहें, अब ये सिंह वगैरह होना भूलो अब अपनी असलियत समझो अब ये नाम मात्र रह जाएगा पिंजरे में दो चूहे फंसे थे डब्बू जी के बच्चे ने कुहलवश तो पूछा पापा पापा इनमें मम्मी चूहा और पापा चूहा कौन डबू जी ने कहा वह जो पूंछ हिला हिलाकर इधर से उधर मटक रही है कूदफान कर रही है और बार बार मुंह को दीवार पर रगड़ रगड़ के सफेदी लगा रही है वह मम्मी चूहा है और फिर गहरी सांस लेकर और जो मौन चुपचाप शांत एवं गंभीर मुद्रा में बैठा वह पापा चूहा है बेटे अब गए सिंह वगैरह होने के दिन लत गए समझो अब तो जो गुजरे सो सहना धीरज रखना ऊपर परमात्मा तुम्हारा भला करे आज इतना है।